Oh मावित विषावी ओ शांति शांति शांति वेदान दर्शन की पांचवी कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने चौदवें सूत्र तक देखा था पीछे बारहवें सूत्र में प्रसंग चलाया था आनंदमय वो परमात्मा है अभ्यासार्थ आनंदमय शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया था और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने प्रमाण दिए और यदि कोई आक्षेप करे कि आनंदमय शब्द विकार अर्थ में है तो ठीक नहीं है वहां प्राचुर्य अर्थ है वो प्रकृति से बना है ऐसा अर्थ आनंदमय का नहीं होगा वो आनंद की प्रचुरता वाला है और तथा उसके लिए हेतु भी दिया गया क्योंकि वो ही हमें आनंदित करता है एशा ही एवा आनंदायती इससे भी पता लगता है कि आनंदमय वही परमात्मा है हेतु भी साथ में आया और पिछले पाठ के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पूछ जो में ये है, कैसे के हैं। प्रसंग को देख के होगा प्रसंग को देख कर के होगा कि यहाँ मयठ प्रत्यय किसके अंदर आया प्राचुर अर्थ में आया या विकार अर्थ में आया प्रसंग को देख के ही होगा शब्द को देख के जहां शब्द का एक रूप बन रहे हैं दोनों के जैसे योगदर्शन में भी आया था भगवती शब्द था अश्व अजापया ऐसे जो शब्द थे जो दो दो अर्थ वाले हैं वहां उन्होंने इसी बात का तो संकेत किया था कि जो अनेकार्थक शब्द होते हैं उनका अपने आप में निश्चित अर्थ हम वहां नहीं पकड़ सकते जब तक कि उस वाक्य को न देखें वाक्य के अनुसार हमें पता लग जाता है कि यहां इसका ये अर्थ है तो प्रसंग से पता लग जाता है तो ठीक है आगे चलें और कोई देखिए पंद्रहवा सूत्र आनंदमय के संदर्भ में ही ये और प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं तो पंद्रहवा सूत्र है मंत्र वर्णिकम एवच की मंत्र में जो वर्णन किया गया है वही और कथन किया जाता है मंत्रों में भी परमात्मा के आनंदमयत्व को कहा गया है तो आनंदमय तो सीधा कहा गया या परोक्ष रूप से कहा गया है उसकी पुष्टि में कुछ प्रमाण यहां पर देंगे तो च, च को मतलब अथच और भी जो पीछे बात कही पुष्टि में च जो लिखा है मंत्र मांत्रवर्णिकम एव च अथच और ये भी है इसी को खोल रहे हैं अन्यदपि कारणम अत्र आनंदमय से कोश इस विषय में और भी प्रमाण है <Sapartcause> आनंदमय कोश का मतलब आनंदमय कोश ब्रह्म का वाचक है परमात्मा का वाचक है इसमें और भी प्रमाण है किम तत्व वो प्रमाण क्या है तो उच्चते उसी को कहा जा रहा है मांत्रवर्णिकम एव गिय मांत्र वर्णिकम को खोल रहे हैं ब्रह्मनिजी मंत्र से वर्णनो वर्णो मंत्र का वर्ण वर्णिक को बनाने के लिए पहले मंत्रवर्ण शब्द को ले रहे हैं तो मंत्र वर्ण और वर्ण का क्या मतलब है तो कह वर्णनम वर्णन करना मंत्र का वर्ण मतलब वर्णन वर्ण शब्द या वर्णन अर्थ में वर्ण मंत्रवर्ण ये मंत्रवर्ण शब्द बन गया तत्सबंध उसका संबंध या तत्र उसमें रहने वाला वह मंत्र वर्णिकम मंत्र के वर्णन से संबंधित या मंत्र के वर्णन में रहने वाला जो है वो मांत्रवर्णिक ये बनेगा और इसी को और खोल रहे हैं मंत्र वर्णनानुरूपम मंत्र के वर्णन के अनुरूप जैसा मंत्र में कहा गया उसके अनुरूप और इसको खोल रहे हैं मंत्रानुरूप प्रतिपाद्यम वा जो मंत्र के अनुरूप प्रतिपादन या कथन किया गया है वह तथा ही तत्काल गीयते निकत्यते वैसा ही वह गीयते बोला जाता है कहा जाता है गीयते को इन्होंने खोल दिया निगत कथन किया जाता है गाया जाता है मतलब कथन किया जाता है अब जैसे कोई वैसी किसी की प्रशंसा कर रहा हो तो बोले उसके गीत क्यों गा रहा है अब कोई गीत तो गा नहीं रहा है वो कविता तो थोड़ा बोल, बोल रहा है वैसे वाक्य बोल रहा है प्रशंसा तो क्या है प्रशंसा के गीत गा रहा है तो गाना अर्थ वहां पर कथन में भी आता है तो गीयते मतलब निगत कथे कहा जाता है मंत्र वर्णिक मीय ते तो जैसा मंत्र में है वैसा उधर भी कहा जाता है तो मंत्र यथा जैसे कि मंत्र में कहा गया एक मंत्र इन्होंने यजुर्वेद का लिया है ये वेन तत्पश्य निहितम गुहा सत्यत्र विश्व भवत्येकनीडम तस्म निदम संच विचैति सर्व स ओतः प्रोत विभू प्रजा सुत संच विचैति के प्रसंग में आया था तो वेन वेन कहते हैं विद्वान को सत्प्रश्चन उसको देखते हुए कहा जो कि निहितम गुहा सत जो इस गुहा में निहित है ऐसे उस परमात्मा को कैसा परमात्मा यत्र विश्वम भवति एक निडम जिसमें ये सारा विश्व यानी पूरा जगत एक घोंसले के समान छोटा सा भाग होता है यत्र विश्वम एक नीडम एक छोटा सा घर उसके अंदर विद्यमान घोसले के समान होता है तस्मेंदम संच भी चयती सर्वम उसी में ये सारा ओतप्रोत है उसी में उसी में ये प्रलय को प्राप्त होता है उसी से ये उत्पन्न होता है उसी के अंदर रहते हुए उत्पन्न होता है उसी में नष्ट होता है जैसे मछलियां पानी के अंदर ही उत्पन्न होती हैं और वहीं मर जाती हैं नष्ट हो जाती हैं सब कुछ उसी में ही पानी में ही चलता रहता है इस रूप में ब्रह्म में ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है और ब्रह्म में ही वहां पर विलीन होता रहता है कस्मी इदम संचवी चयती सर्व स ओतः प्रोत विभू प्रजा सुन विभू है सब ओत प्रोत है सब प्रजाओं के अंदर विद्यमान है वो ऐसा वो परमात्मा तो यहाँ जिसको ये यह संकेतित करना चाहते हैं इस मंत्र में अत्र मंत्र विश्वनायको इस मंत्र में संपूर्ण विश्व का नायक नायक को खोल रहे हैं जगत उत्पत्ति संहार कारक जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाला ये उत्पत्ति संघार है इसमें ये रेखा हट जाएगी और ये मिल जाएगा जगत उत्पत्ति संहार कारकह संशोधन है ये विभुर ब्रह्मात्मा जो विभु है कौन ब्रह्मात्मा जिसको परमात्मा बोलते हैं उसी को ये ब्रह्मात्मा शब्द से बार बार बोल रहे हैं एक ही बात है ब्रह्मात्मा गुहायाम निहित वो गुहा में निहित है मंत्र में जो कहा गया था वे नश्यन निहितम गुहा जो गुहा में गुहाम निहितम गुहा के अंदर निहित है स्थित है वो तो गुहायाम निहिता स्पष्टम वर्णित है स्पष्टी वहां कहा गया है अब कहते हैं इसी प्रकार इत्थम एवं उपनिषद उसी प्रकार से उपनिषद में भी सर्वातरतो अंतिमो अंतरतो दृष्टिया आनंदमय कोश प्रदर्श्यते इसी प्रकार उपनिषद में भी सबके अंदर सर्वांतरता गुहा शब्द से समानता ये ले रहे हैं कि गुहा जो होती है वो अंदर होती है गुफा अंदर अंदर अंदर अंदर, अंदर। उस दृष्टि से ले रहे हैं सबके अंदर अंतिमा बिल्कुल अंत में जो है अंतरतः सबसे अंदर अंतरतः की दृष्टि से ही ये आनंदमय कोश भी प्रदर्शित किया गया है आनंदमय कोष को सबसे अंदर बताया था उन्होंने यहाँ गुहा शब्द कहा जा रहा है तो आ, वो परमात्मा ही है गुहा में कौन रहता है परमात्मा रहता है गुहा के अंदर आनंदमय कोश है तो वो परमात्मा ही है तस्मात इस कारण से आनंदमय कोश हो ब्रह्म वाचको न तो प्रकृति वाचक आनंदमय कोश ब्रह्म का वाचक है प्रकृति का वाचक नहीं है तो यहां तक इन्होंने इस मंत्र का इस व्याख्या कर दी और इस सूत्र का पूरा विषय समाप्त कर दिया इनको जो व्याख्या करनी थी वो पूरा हो गया कि मांत्र वर्णिकम एवचीय थे जैसा मंत्र में कथन किया गया गुहा का ऐसा ही उपनिषदों में भी जो आनंदमय कोश कथन किया जा रहा है वो भी सबसे अंदर ही होता है इससे पता लग रहा है कि वो एक ही है वो आनंदमय जो है वो परमात्मा ही है मंत्र से पता लग रहा है कि यत्र विश्वम भवत्येक निडम ये जो गुहा में निश्चित है उसी में सब कुछ है यानी वो परमात्मा ही है तो सबसे अंदर है वो परमात्मा है और इधर आनंदमय कोश को भी सबसे अंदर माना जा रहा है इससे पता लग रहा है कि आनंदमय का मतलब परमात्मा ही लेना चाहिए अब विवेचना कर रहे हैं अत्र सूत्रे मंत्र शब्दो वेद वचना प्रयुज्यते सूत्र में जो मंत्र वर्णिक मैं मंत्र शब्द कहा है ये वेद का वाचक है यथा अन्यत्र आर्स ग्रंथेश पुष्टि के लिए अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहे हैं जैसे अन्य आर्श ग्रंथों में मंत्र शब्द वेद के लिए आता है तो निरुक्त का वचन दिया मंत्र ब्राह्मण कल्प ही तो ब्राह्मण शब्द अलग पढ़ा गया है मंत्र शब्द अलग पढ़ा गया है और मंत्र शब्द वेद के लिए आया है तो यहां भी मंत्र शब्द वेद के लिए ही लेना चाहिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जुष्टार्पित चत छंद अष्टदयी का सूत्र है छंदसी मतलब यहाँ पर वेद लिया जाता है और नित्यम मंत्र ये भी अगला सूत्र अगला सूत्र है इसी से आगे का नित्यम मंत्र मंत्र में जुष्टार्पित चंदी नित्यम मंत्रे यहाँ जो मंत्रे शब्द है ये भी वेद के लिए कहा गया है ये दो प्रमाण इन्होंने अपनी पुष्टि के लिए दिए यहाँ पूर्ण विराम लग जाना चाहिए अब अष्ट वाला कोष्टक बंद हुआ शंकर भाष्य से पहले यहाँ पूर्ण विराम आगे शंकर भाष्य यद्यपि मंत्र शब्दों वेद वचने ही मत शंकर भाष्य में इस सूत्र के अर्थ करते समय मंत्र शब्द से वेद ही अर्थ लिया है उन्होंने परंतु वेद वचनम नो उदाहरितम तस्मात तत्रोक्तम और लेकिन उन्होंने स्वयं ने वेद मंत्र का उदाहरण नहीं दिया है और ये शंकराचार्य जी को भी पता था कि मैं वेद के वचन को यहां नहीं दे रहा हूं तो इसके लिए अपने स्पष्टीकरण को वहां पर शंकराचार्य जी ने किया है एक तो ये बात हो कि मंत्र शब्द से वो उपनिषद का भी ग्रहण करते हो तब तो कोई स्पष्टीकरण देने की बात नहीं है लेकिन मंत्र शब्द से वेद का वचन ना देते हुए उदाहरण ना देते हुए उन्होंने उपनिषद का वचन दिया तो उसकी उसके स्पष्टीकरण के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया इसका मतलब है वो उससे भिन्न मान रहे हैं उसको मंत्र शब्द से मंत्र शब्द से वेद का ग्रहण ही होता है और उपनिषद का ग्रहण नहीं होता ये मानते हुए वो स्पष्टीकरण दे रहे क्या न उदाहरितम तस्मात तत्र उक्तम इसलिए वहां उन्होंने कहा क्या मंत्र ब्राह्मण योश्चकार युक्तम अविरोधात् मंत्र और ब्राह्मण का एकार्थत्व संगत है जो बात वेद कहते हैं वही ब्राह्मण कहते हैं क्यों अविरोधात् आपस में विरोध न होने से संगति होने से मेरी उपनिषद का वचन ये ब्राह्मण का ही वचन है तो आगे अभी तो मंत्रादिव मंत्रा अविरोध है ये वेदांत दर्शन का सूत्र आगे आएगा इस सूत्र के भाषा में क्या लिखते हैं वो मंत्रानाम कर्म नाम, नाम च मंत्रों का कर्मों का और गुणों का ये कहकर के फिर वो कुटोसी ये मंत्र उदृत किया यजुर्वेद का छागस से मेदसो ये मंत्र यजुर्वेद ये का और यो जाता है वह प्रथमो मनस्वान ये ऋग्वेद का इथि मंत्र उदाहरिता वहां उन्होंने मंत्रों का यानी वेद मंत्रों का ही उदाहरण दिया है तो जब वहां वेदांत के एक सूत्र में मंत्र शब्द आया और वेद मंत्रों का ही उदाहरण दे रहे हैं तो यहां भी दे देना चाहिए उनको लेकिन यहां वेद मंत्र का उदाहरण नहीं दिया उन्होंने उपनिषद का दिया और फिर साथ में ये उदाहरण दिया उपनिषद यानी ब्राह्मण का दे दिया कि भाई इनमें अर्थ की भिन्नता नहीं है अविरोध है इसलिए ये मैंने दे दिया है तो सीधे वेद का दे, दे देते ये इनका कहना है तो तदवत अत्र मंत्र वर्णिकम एव गीये इति सूत्रे वेद मंत्रो नोदाह उसी प्रकार से यहाँ वेद मंत्र का उदाहरण नहीं दिया साक्षात वेद मंत्र नहीं पढ़ा इति न उचितम ये उन्होंने ठीक नहीं किया चाहिए था ये यही ठीक है तो वेद के समर्थक है ना ये युक्ति संगत देखा जाएगा ना सूत्र में जब मंत्र शब्द आया है तो मंत्र का ही देना चाहिए मंत्र के अनुसार देना चाहिए ऐसा इनका कहना आगे अब यहां एक प्रश्न उठता है कि ये जो आनंद कहा गया आनंदमय तो आत्मा भी तो आनंदमय हो सकता है और तो परमात्मा ही क्यों आत्मा भी आनंदमय हो सकता है और बहुत से लोग बोलते भी हैं कि आनंद तो अपने अंदर है बाहर क्यों घूम रहे है अब आनंद अपने अंदर है इसके दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं दोनों तरह तो हो सकते हैं कि भाई आनंद अपने अंदर है क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा है इसलिए आनंद हमारे अंदर है और दूसरा भी अर्थ होता है कि भी क्यों किसी के लिए भटक रहे हो आप में खुद में आनंद है कस्तूरी मृत के समान सुगंध तो अपने अंदर ही है बाहर क्यों ढूंढ रहे हो अंदर ही है यानी खुदकी हमारी है ये भी अर्थ जाता है और बहुत से लोग इसीलिए कहते हैं कि बाहर क्या है तो अंदर हम स्वयं आनंद स्वरूप है तो ऐसा जो कथन होता है उसके विषय में आगे चर्चा की जाए ऐसा कोई प्रश्न करे तो तो सोलह मूत्र देखिए न इतरह अनुपत्ते नेत्रो नेत्रो अनुपते है न इतरह बोले इतर मानी दूसरा है वो आनंद में नहीं है एक तो आनंद में है इतर मतलब दूसरा दूसरा कौन लिया जाएगा अब दूसरा उसके सदृश चेतन जो है आत्मा वही लिया जाएगा इतना जीवा आत्मा जीवात्मा वो दूसरा आनंद में नहीं है अनुकपत्ते उसकी उपपत्ति सिद्धि न होने के कारण से आत्मा आनंद वाला है इसकी कोई सिद्धि नहीं होती है सिद्धि नहीं हो पाती है न्याय दर्शन में भी मुक्ति के प्रसंग में चर्चा वास्तन भाष्य में काफी लंबी चली है कि क्या आत्मा का ही अपना आनंद गुण मुक्ति में अभिव्यक्त तो हो जाता है तो क्या नहीं आत्मा का तो नहीं हो सकता आत्मा में आनंद गुण स्वयं में नहीं है तो न इतरा दूसरा नहीं है अनुपपत्ते स्थिति न होने से भाष्य देखिए न इतर ब्रह्मात्मनो भिन्नो जीव न आनंदमय संभवती ब्रह्मात्मा परमात्मा से भिन्न जीव स्वयं आनंद की प्रचुरता वाला या आनंद गुण वाला संभव नहीं है कुतः क्यों अनुपपत्ते अयुक्त युक्ति संगत न होने से ये कथन युक्ति संगत नहीं है क्यों नहीं है उसकी विवेचना आगे रख रहे हैं अब देखिए इसमें भेद तो आ ही रहा है ना परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है ना इतरा अनुपत है ये इतर का कथन की आवश्यकता क्या हुई उनको अगर जीव ब्रह्म का ही अंश है उसी जैसा होगा वो उसमें कथन की आवश्यकता ही नहीं है लेकिन क्या नहीं वो और भी आगे बताएंगे यह तो ही तत्र आनंदमय प्रकरणा अन्तर में पठ्यते क्यूकी वो जो आनंदमय का प्रकरण पढ़ा गया जहां पर परमात्मा को आनंदमय कहा गया उसके बाद ही कुछ और भी चीजें कही गई हैं उससे हमें पता लग जाता है क्या सतपो तपो अतप्यता त्री उपनिषद का वचन है सतपो तपो अतप्यता उसने तप को तपा ये परमात्मा के लिए है सपस्तत्व तप्वा इदम सर्वम असिजत उसने तप को तप इस सबको बनाया किसको बनाया यदिदम चाहिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारे को जिस जो भी हमारे इस सबको उसने बनाया तप करके यानी जगत का स, रचना कर्तृत्व कहा जा रहा है उसका वो जगत का रचयिता है जीव तो जगत का रचयिता हो नहीं सकता तो ये किसके लिए कहा जा रहा है परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है हमको प्रसंग से पता लग गया था अगले वचनों से भाष्य में इसी बात को कह रहे हैं स इति पदेन पूर्व वचने प्रकृत आनंदमय अभिसंबदे ये जो तैत उपनिषद का वचन कहा इसमें स तपो अतप्य था स तपस्तप ये सह सह ये तो सह तो सर्वनाम का है वह वह वो वह कौन तो इसके लिए कह रहे हैं कि इस पद से पद से पूर्व वचन से जो चला आ रहा है आनंदमय वो अभिसंबंधित होता है जो पीछे आनंदमय कहा गया है उसी को यहाँ पर सह शब्द से कहा गया वह वह शब्द हम तब बोलते हैं जब पीछे से कुछ उसके लिए वर्णन किया जा चुका होता है प्राय करके तो आनंदमय अभी संबद्ध थे यथसा आनंदमय इदम सर्वम अस्रृजतात्पर्य तो है कि उस आनंदमय ने इस सबको बनाया है इति जगत सर्जन क्रियाया ब्रह्मात्म समर्थो न चे इतरा तद भिन्न जीवात्मा और जगत के रचना की क्रिया में वो ब्रह्मात्मा ही समर्थ है उससे भिन्न जीवात्मा इसमें समर्थ नहीं है क्यों नहीं है हेतु दे रहे तस्य सामर्थ्य अभाव उसकी सामर्थ्य ही नहीं है एक बात एक हेतु दिया अल्पजत्वात उसका ज्ञान अल्प होने के कारण से सृष्टि की रचना के लिए सामर्थ्य अधिक चाहिए और ज्ञान भी चाहिए अल्पजतवात और अल्प शक्ति मत मतवाचय और शक्ति भी उसकी कम है बल भी कम है उसका इन कारणों से अतः अतएव आनंदमय कोशो ब्रह्मात्मा एवं नान्यो जीवाक्ष चेतना इसलिए आनंदमय कोश वो ब्रह्मात्मा के लिए ही कथन किया जा रहा है उससे भिन्न जीव नामक चेतन नहीं जीवाख्य जीव नामक जीव संग नाम वाला चेतन जीव नाम से प्रसिद्ध जो चेतन है वो यहाँ कथन नहीं किया जा रहा है तो आनंद कम आनंदमय मतलब परमात्मा ही है आगे नेत्रो अनुपपत्ते भेद व्यपदेश अगला सूत्र जो सत्रवा आ रहा है ये भी इन दोनों को लेकर के ब्रह्मणी जी कुछ बात और सिद्ध कर रहे हैं सूत्र की व्याख्या इन्होंने कर दी नेत्रो नेत्रोनुपत् न इतना अनुपत्ते न नेत्रोनुप्ते है अब अगली बात क्या कह रहे हैं कि ये नेत्रो अनुपत्त्य सूत्र सोलेमा और भेद व्यपदेशाच इति सूत्र दय ब्रह्मणों भिन्नो जीवो अस्ति सूत्रकार मत स्पष्टम विद्यते ब्रह्मसे भिन्न जीव है इस सूत्रकार का मत स्पष्ट ही पता लगता है जीव और ब्रह्म एक नहीं है जीव ब्रह्म से भिन्न है एकदम स्पष्ट पता लगता है शंकराभिमतम ब्रह्म जीवो नान्य ब्रह्म जीवो नान्य ये इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि जीव ब्रह्म ही है न अन्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है ये जो शंकराचार्य की मान्यता थी इति तत्र तत्रुक्तम इति युक्तम हाँ ये ठीक नहीं है उनका कथन सूत्रकार के अभिप्राय से भिन्न है ये वेदांत दर्शन से भिन्न है जबकि पूरे वेदांत को क्या कहा जाता है वेदांत मतलब अद्वैत जीव और ब्रह्म की अभिन्नता इसी रूप में प्रसिद्ध कर दिया गया जबकि इन सूत्रों से स्पष्ट पता लगता और भी बहुत स्थल मिलेंगे कि जीव तो ब्रह्म से अपने आप में भिन्न ही है तो उनका कथन ठीक नहीं है यथो तो ही क्यों ठीक नहीं है कि समकालेश स्वरूप तो भिन्नेशु वस्तुषु ही एकदृशी विचारणा संभवती कि ये जो कथन किया गया एक तो भेद जो आगे कहा गया है सूत्र और पहले वाला न इतरा अनुपत्ते इस तरह की जो ये चर्चा है तो कह रहे हैं ये तो ही ये इस प्रकार की चर्चा समकालीन और स्वरूप से भिन्न वस्तुओं में ही इस प्रकार की चर्चा होती है जब ये दो चर्चाओं होगी ये वो नहीं है ये वो नहीं है इसका मतलब दोनों अभी एक ही काल में विद्यमान है और ये इससे भिन्न है कुछ ना कुछ भिन्न है कुछ समानता है तो सब में होती है ये चर्चा तभी चलती है तो यीन स्वरूप तो भिन्नु वस्तुषु ही, तो ही एतादी विचारणा संभवती उदाह यथा दैवदत् गौरोज दत्ता द्वदत्त तो गौरवर्ण वाला है गोरा है और यज्जतत गोरा नहीं है अत्र अत्र्थ कथने उभयो पृथक पृथक शरीर अस्तित्वे अस्ति गौरवर्ण तयो शरीरयो परीक्षते नान्यथा तो अगर जब ऐसा वचन कहा जाता है कि जैसा देवदत्त है गोरा है वैसा यज्ञ नहीं है तो इसमें उभयो पृथक पृथक शरीरा शरीर अस्तित्व दोनों के अलग अलग शरीर का अस्तित्व होने पर ही यह कथन होता है एक ही हो तो नहीं कथन हो सकता है एक बात और गौरवर्ण तयो शरीर गौरवर्ण की उनमें परीक्षा की जा रही है कि गौरवर्ण इसमें है या इसमें या इसमें अधिक है या किसमें अधिक है गौरवर्ण परीक्षा है और अधिकरण वो दो तो ऐसे ही यहां परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग हैं और उसमें आनंद की परीक्षा की जा रही है कि वो आनंद में है या नहीं है इसका मतलब दो अलग अलग ही चीजें होती है और समकालीन होती है तदवत उसी प्रकार से का सत्ता जीवो अपरा सत्ता ब्रह्म एक अलग सत्ता है और जीव एक अलग सत्ता है तयोर ब्रह्म आनंदमय सत्ता सृष्टि रचना प्रकरण तो यहां पर आनंदमय सत्ता है वो ब्रह्म ही है क्यों तो पथ कैसे पता लगा सृष्टि रचना के प्रकरण से जो आगे कहा सतपो अतप्यता उसने फिर सृष्टि की रचना की इस सृष्टि की रचना से पता लगता है कि वो आनंदमय ब्रह्म ही है जीवात्मा नहीं है ब्रह्मात्मना न ही सृष्टि विरच्यते स एवं आनंदमय उच्यते ब्रह्मात्मा के द्वारा ही सृष्टि रची जाती है और वही आनंदमय है जीव से सृष्टि रचना कार्य अनुपत्ति हेतु तो हो अयोग्यता हेतु तो हो जीव की सृष्टि रचना के कार्य में असिद्धि होने से अयुक्तता होने से अयोग्यता होने से सू अल्पशक्ति एक, एक देशी चे क्योंकि वो अल्प वाला और एक है सृष्टि की रचना के लिए सा... बहुत अधिक शक्ति और व्यापकता सर्वव्यापकता चाहिए तस्मात आनंदमयात भिन्नोपि तन्ना निकट थे इसलिए आनंदमय से भिन्न होता हुआ भी उसका यहाँ पर कथन नहीं होता है आनंदमयात भिन्नो, भिन्नो आनंद में से भिन्न जो भी है भिन्न भी तत्र निकत हां अर्थात आनंदमय से भिन्न भी कोई और चेतन है ये यहाँ पर कहा जा रहा है केवल आनंदमय एक अकेला चेतन नहीं है ब्रह्म ही चेतन नहीं है उससे भिन्न चेतन भी कहा जा रहा है भिन्नों भी तत्र निकत्य थे यथ स जो वह है तम आनंदमय लब् निकत थे यत तर निगत्य जो कहा जाता है स व वह मतलब है जीवात्मा तम आनंदमय लब्धवा उस आनंदमय को प्राप्त करके आनंदी भवती आनंदी हो जाता है तत्सना आनंदम अनुभवती परमात्मा की संगति से आनंद का अनुभव करता है यथा तापमय संजे न जैसे ताप से युक्त ताप की प्रचुरता वाली अग्नि की संगति से कश्चित जनता तापम अनुभवती कोई व्यक्ति गर्मी को अनुभव करता है तस्मा जीवो भ्रमणों नितम भिन्न एवं इसलिए जीव परमात्मा से बिल्कुल भिन्न है इन सूत्रों से हमें और स्पष्ट पता लगता है सत्रवा सूत्र देखिए भेद व्यपदेशाच्य भेद का कथन होने से भी भेद का कथन होने से भी पता लगता है कि जीव आनंदमय नहीं है ब्रह्म ही आनंदमय है भेद का कथन होने से कैसे भेद का कथन है उदाहरण से बताएंगे अथच भेद व्यपदेशात भेद व्यपदेशात् को खोला भेद व्यवहाराद व्यपदेश मतलब व्यवहार से तो भेद व्यवहाराद अपी न अत्र आनंदमय जीवो वक्तुम शक्य जीव को आनंदमय नहीं कहा जा सकता क्यों यथ तो ही तत्र आनंदमय प्रकरण भेदेन न्यपदेशो विद्यते वहां पर आनंद उसी प्रकरण में जो पीछे कहा गया था वही भेद से व्यवहार किया गया है भिन्न कथन किया गया है कैसे तथ्य था उदाहरण दे रहे हैं रसो सह वह रस वाल रस है रसमय है से परिपूर्ण है रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती उस रस को प्राप्त करके यह आनंदी हो जाता है तो इस वचन से क्या पता लगा तो सब प्रकृता आनंदमय रसह। तो रसो वही सह में सह का मतलब वो जो आनंदमय है वो रस है वो रसमय है वो रस से युक्त है तो सब प्रकृत आनंदमय रसह। और तम रसम आनंदमय लब्धवा तद भिन्नो लब्धा जीवा आनंदी भवती और उस रस को उस आनंदमय को प्राप्त करके उससे भिन्न कोई है जो उसको प्राप्त करके वो जीव आनंदी भवती आनंदी होता है ये तो स्पष्ट ही है उसको प्राप्त करके वो आनंदी होता है इसका मतलब है प्राप्त करने वाला कोई और है और प्राप्तव्य कोई और है जो प्राप्तव्य है वो तो आनंद से युक्त है और प्राप्त करने वाला है वो आनंद से रहित है तभी तो वो आनंद को तो प्राप्त कर रहा है उससे तो इससे भी भेद का स्पष्ट कथन होता है उसी प्रसंग के अन्य वाक्यों को देख करके प्रकट हो जाता है तत्पर से पता लग जाता है कि वक्ता इस बात को कह रहा है इसका मतलब है इस, ये जीव और ब्रह्म को दोनों को अलग ही मान करके कथन कर रहा है सीधे सीधे कथन नहीं है लेकिन इससे हमें अर्थापत्ति पता लगती है कि इस तरह का वचन तभी आता है तो लब्धा कलू लब्ध्य व्या, लब्धव्याध भिन्नो भवती इति लोक सिद्धम एक लोक न्याय को कह रहे लब्धा यानी प्राप्त करने वाला लब्धव्या जिसको हमें प्राप्त करना है उससे भिन्न होता है इति लोक सिद्धम ये लोक में सिद्धि है हमें जल को ग्रहण करना है जल पीना है तो जल हमारे से भिन्न है हमें भोजन को खाना है तो भोजन हमारे से भिन्न है हमें वृक्ष पर चढ़ना है तो वृक्ष हमारे से भिन्न है हम जिसको प्राप्त करते हैं वो हमारे से भिन्न होता है अत्र लब्धव्य है आनंदमय परमात्मा यह लब्धव्य क्या है आनंदमय और रसरूप जो परमात्मा है वो लब्धव्य है और लब्धा तो प्त करने वाला कौन है तम लब्धवा आनंदी भूतो जीवा आनंदमया सुस्पष्टम निकत निकट्यते। लब्धा कौन है तम लब आनंदी भूत जीवा। उसको पाकर के जो आनंदी हो जाता है आनंदमय हो जाता है वो जीव है ये तो वो आनंदमय से भिन्न स्पष्ट ही कहा गया है इस पंक्तियों से वचनों से एकदम स्पष्ट हो जाता है तस्मात्मा जीव आनंदमय शब्द है ना इसलिए यहां आनंद शब्द से आनंदमय शब्द से जीव का ग्रहण नहीं होता है ब्रह्म का ही ग्रहण होता है तो दो बातें सिद्ध होती हैं एक तो जीव में अपना आनंद नहीं है आनंद में नहीं है वो उसको पाकर के ही आनंदी होता है और जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग सत्ता है स्वतंत्र भिन्न है ऐसा वेदांत दर्शनकार का सूत्रकार का व्याशी का मंतव्य है वेदानुकूल है आगे और इसकी पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं कि जीव आनंदयुक्त तो क्यों नहीं है कैसे और पता लगता है हमारे को तो 18वां सूत्र देखिए कामाच्य न अनुमान अपेक्षा कामाच्य कामना का कथन होने से जीव के संदर्भ में काम शब्द के कहे जाने से कामना इच्छा का कथन किए जाने से न अनुमान अपेक्षा अनुमान कथन करने की अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है तो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है अनुमान से हम परोक्ष रूप से अर्थ लेते हैं प्रत्यक्ष हम प्रत्यक्ष प्रमाण से सीधे सीधे हम जान लेते हैं वस्तु को और शब्द प्रमाण भी सीधा मिल जाता है वो भी सीधा प्रमाण हो जाता है और वो सीधे नहीं मिल रहे हो तो हम फिर परोक्ष अर्थ लेते हैं वो अनुमान से जानते हैं तो बोले ना अनुमान अपेक्षा परोक्ष अर्थ से जानने की आवश्यकता नहीं सीधे सीधे काम शब्द यहां पर पढ़ा हुआ है कामाक्ष देखिए जीवे काम आनंद अभिलाषा वर्तते जीव में काम काम को इन्होंने खोला कौन सी कामना आनंद से अभिलाषा आनंद की अभिलाषा अभिलाषो लिखा हुआ है जीवे काम आनंद से अभिलाषा वर्तते होना न जी अभिलाषा सर्ग नहीं है ना जीव आनंदाभिलाषा है आनंद का अभिलाष अभिलाष है वो जीव को लेंगे तब तो अभिलाषो आ जाएगा इसको देखेंगे क्या है यहां पर ए, हिंदी वाले में क्या अर्थ लिखा हुआ है कामना है तो का अभिलाषा वर्तते अभिलाषा शब्द आएगा यहां पर पीछे भी लिखा होगा अट्ठागह में पुराने पुस्तक में हाँ अभिलाषा वर्तते अभिलाषा ही लिखा हुआ है पूर्व जो पुस्तक है ना मुद्रण अभिलाषा कर लीजिए इसको जीव काम आनंद से अभिलाषा वर्तते जीव में काम है यानी आनंद की अभिलाषा है क्या है यदा हम आनंदी श्याम की मैं आनंद वाला हो जाऊं मैं आनंदित हो जाऊं एक अभिलाषा है सबके अंदर है हर जीव के अंदर है मनुष्य और मनुष्यतर में भी अब इसके आधार पर क्या कथन कर रहे हैं अप्राप्त से प्राप्त ही खलू काम प्रसंगो भवती कामना कब होती है अप्राप्त की प्राप्ति में ही कामना होती है अगर प्राप्ति ही है तो क्या कामना होगी उसकी कामना ही इस बात को बता देती है कि इसको ये चीज उपलब्ध नहीं है इसको आवश्यकता है इसकी न्यूनता है इसीलिए तो चाह रहा है तो अप्राप्त से प्राप्त ही काम प्रसंगो भवती यदि ही जीवा आनंदमय सियात न तत्र कामस्य अवसरः यदि जीव आनंदमय होता तो या कामना का उसका अवसर ही नहीं होता कामना क्यों करता वो युक्ति दे रहे दृश्यते ही जीवे काम प्रवृति और जीव में काम की प्रवृत्ति देखी जाती है प्रत्यक्ष है वो आगे अत्र प्रकरण भी काम प्रसंगो निगद्यते ये जो प्रकरण चल रहा था आनंदमय का इसमें भी काम का प्रसंग कहा गया है जीव की कामना का प्रसंग वहां पर आया है जीव से संबंधित तस्मात इस कारण से काम शब्द प्रयोग तस्मात शब्द को ये खोला है कि काम शब्द का प्रयोग यहाँ पर इस प्रकरण में किया गया है इससे भी तेन आनंदमय ब्रह्मणा सह काम प्रयोजन विधानात। इससे भी उस आनंदमय ब्रह्म के साथ में काम के प्रयोजन का कथन होने से कि उसके कामना की पूर्ति कहा होगी आनंदमय परमात्मा से होगी परमात्मा से होगी इसके कारण भी न अनुमानपेक्षा आनंदमय जीवा इत्यत्र न अनुमान अपेक्षा अनुमान से अवसरों नास्ती अनुमान की अपेक्षा नहीं है अनुमान का अवसर ही नहीं है यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है आप कोई कर ले तो कर ले अनुमान भी कर ले भले ही लेकिन आवश्यकता नहीं है क्यों ये तो ही तत्प्रकरण से आरंभ एवं उत्तम उस प्रकरण के प्रारंभ में ही ये कहा गया है ये वचन है ये भी वही तैतरीय उपनिषद का है तो दो एक जो लिखा हुआ है उसी प्रसंग के प्रारंभ में कह दिया गया है क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म कैसा है सत्य है ज्ञान स्वरूप है और अनंत है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाम परमे व्योमन उस परम व्योम में गुहा में जो जो निहित है उसको जो यह वेदा जो जान लेता है यह कौन ये जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है तो योगी है या विद्वान है वो जो जानता है कि वो इस परम गुहा के अंदर निहित है परम व्योग में गुहा में निहित है सो अश्नुत सर्वान सह, सह मतलब वही जो ये विद्वान था जानने वाला था यो वेदा जो जान रहा था सह वही यानी जीवात्मा सर्वान कामान अश्नुत सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है कैसे सह ब्रह्मणा विपश्चिता उस विपश्चित विद्वान ब्रह्म के साथ में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है उस ब्रह्म के साथ मिलकर के उस ब्रह्म के के साथ संयुक्त होके उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब तो इसके ऊपर विवेचना कर रहे हैं अत्र गुहायाम निहितम ब्रह्म जो यहां पर गुहा में स्थित ब्रह्म का कथन किया गया है तदेव सर्वांतरत्वाद आनंदमय शब्द ब्रह्म अभिलक्षित वही सर्वांतर होने से आनंदमय शब्द से ब्रह्म शब्द से लक्षित है कहा गया है जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो ब्रह्म तब्धवा वा सर्वान कामानश्नुते उसको ज्ञान करके एंड प्राप्त करके सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है वो काम पूर्ति विधान वेतुर्लब्धुर्वा जीव से वेतु यानी जानने वाले लब्धुर लाभ प्राप्त करने वाले जीव की काम की पूर्ति का विधान होने से उसका विधान किया जा रहा है कि तुम्हारे को अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करनी है तो उसको जान लो उसको जान करके तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जब ये कथन किया जाता है प्रशंसा में तो एक तरह से विधि ही होती है इसको परोक्ष रूप से विधि ही कहेंगे जब प्रशंसा स्तुति की जाती है वो भी विधि के लिए की जाती है एक तो हम किसी को कहेंगे भाई व्यायाम करो व्यायाम करो अब ये ना कह करके हम केवल कहें कि व्यायाम के करने से ये ये लाभ होते हैं स्तुति कर रहे हैं हम देखो व्यायाम करने से उसका शरीर कैसा है अच्छा हो गया उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो गया ये जो कथन किया जा रहा है इसके पीछे क्या बात छुपी हुई है विक करो आप अभिप्राय तो ये, ये स्तुति क्यों कर रहा है वो करने के लिए विधि उसमें छुपी हुई है ना उसका विधान साथ में हो रहा है उसी को इन्होंने कहा है न सज्ञातवा ज... लब्धवा सर्वान कामते काम पूर्ति विधान पूर्ति का विधान किया जा रहा है कि तुम्हारी कामना है और तुम इसको इस तरह से पूरा कर सकते हो वे तू जीवस्य जीव से जीव की न स जीव आनंदमय सिद्धम इससे पता लगता है कि वह जीव स्वयं आनंदमय नहीं है आगे ब्रह्मात्मा तू कोई कह लगे कि परमात्मा भी कामना करता होगा तो बोले परमात्मा तो काम का अनुवर्ती नहीं है कामना के पीछे पीछे नहीं भागता है उसकी कामना नहीं होती है क्यों उक्तम ही वेदे वेद के अंदर शब्द प्रमाण में कहा ही है अकाम धीरो धीर अमृता स्वयंभू तो अकाम शब्द कहा गया है उसको अब जो उपनिषद में कहा गया सो अका है वो फिर अलग दृष्टि से देखना होगा उसको शब्द प्रमाण लेकर के आएंगे नहीं उपनिषद का वचन है वेद में जब परमात्मा को अकाम कह दिया गया जिसकी कामना नहीं है यानी उसकी अपने लिए कोई कामना नहीं है पिछले प्रसंग में जब कहा गया कि जिसकी कामना होती है इसका मतलब उसमें न्यूनता होती है उसकी अपने लिए कामना होती है मेरे में आनंद नहीं है मेरे में सुख नहीं है उसको मैं पाना चाहता हूं तो परमात्मा में ऐसी कामना नहीं है लेकिन फिर भी जब कभी कामना का कथन आता है तो इसका अर्थ लिया जाता है कि एक इच्छा के लिए उन्नियों के हित के लिए वो ऐसा कर रहा है अपने लिए नहीं कर रहा है ये प्रसंग भी आगे आएगा वेदांत में योगदर्शन में भी है ठीक है वो तब भूतानुग्रह ही उसका प्रयोजन है लोगों के आत्माओं के हित के लिए वो ऐसा करता है तो अकामो धीरा रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न अब ये अकाम शब्द आया वो कामना नहीं करता और उसके लिए हेतु भी साथ में दे दिया रस्य नृप्ता वो रस् आनंद से परिपूर्ण है रस्य आनंद से परिपूर्ण है इसीलिए तो अकाम है न कुतश्च न ऊना कहीं से न्यून ही नहीं है तो न्यून ही नहीं है कहीं से तो फिर कामना क्या करेगा वो किसकी कामना करेगा वो उसकी पुष्टि के अंदर आ गया एक ही मंत्र से पता लग गया अथर्वेद का मंत्र ये आगे कहा रसिन आनंदे नृप्तत्वात रस से यानी आनंद से तृप्त होने के कारण से हेतु है ये तृप्तत्वाद को खोल रहे हैं पूर्ण होने से और इसी को और आगे खोल दिया आनंदमय आनंदमय होने से यही मतलब है रस से पूर्ण है यानी आनंदमय है न तत्र काम प्रसंग उसमें कामना का प्रसंग ही प्रसंग ही नहीं आएगा कोई विषय नहीं है वहां पर कामना का सो अकाम इतुक्तम इसलिए वो अकाम है ये वेद मंत्र में कहा गया तस्मात काम पूर्ति लक्ष्यण जीवो न आनंदमय इसलिए काम की पूर्ति के लक्ष्य से जीव न आनंदमय स्वयं आनंदमय नहीं है वो काम की पूर्ति का लक्ष्य रखता है इसलिए वो आनंदमय तो नहीं कहा जा सकता आगे जीव कामना ब्रह्म प्राप्त वेदे अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि जीव में ब्रह्म प्राप्ति की कामना कही गई है जीव में ब्रह्म प्राप्ति की कामना कही गई है ब्रह्म में तो है नहीं जीव में है जीव ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है ब्रह्म जीव को प्राप्त करने की कोई कामना वाला कथन नहीं होता है तो जीव से कामना ब्रह्म प्राप्त उसके लिए एक मंत्र दिया इन्होंने ऋग्वेद का ये मंत्र की मंत्री दूसरा और चौथा चरण है कदान वरुणे भुआने ये पहली पंक्ति का बाद का भाग है वो समय कब आएगा जब मैं उस वरुण देवता के यानी परमात्मा के अंतर भुवानी अंतर हो जाऊंगा उसमें युक्त तो हो जाऊंगा कदानु अंतर वरुण भुवानी कब मैं हो जाऊं समय कब आएगा लालसा कर रहा है वो ये प्रारंभ इसका मंत्र कह उतस्वया स्वया तनवा संवदे मैं अपने आप से कह रहा हूं अच्छी प्रकार से कह रहा हूं कि भाई कदानु अंतर वरुण भुवानी वो समय कब आएगा जब मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगा कदम मृलिकम सुमना अभिकम कब मैं उस मृलिक को सुख देने वाले परमात्मा को सुमना स्वच्छ मन से पवित्र मन से अभिक्यम अभिपश्यामी अच्छी तरह पूरी तरह देख पाऊंगा क्या जानने के अर्थ में वो ऐसा समय कब आएगा जो मैं अपने सुमन से स्वच्छ मन से उसको देख पाऊंगा सुमन को भी साथ में बता दिया कि मन ऐसा होना चाहिए इसके पहले वाली पहले वाला चरण दूसरी पंक्ति का प्रारंभ है कि किमे हव्यम अहिणानो जुषेता वो ऐसी कौन सी हबी है जो मैं लेकर के आऊं उसको दूं मेरे को कोई उपाय बताओ जिससे कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं वो कौन सी हबी है जो उसको चढ़ानी है मुझे तो यहां पर उस वरुण यानी परमात्मा के अंदर जाने का उससे युक्त होने का उसमें लीन होने का कथन किया गया है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कथन किया गया ये कामना ही तो कर रहा है इस मंत्र में जी उस समय कब आएगा जब ऐसा हो जाएगा एक कामना को की ब्रह्म की कामना की सूचना इस वेद मंत्र से पता लगती है तो अत्र में भी मृडिकम सुख स्वरूप सुखरूपम आनंदमयम वर्णीयम ब्रह्मत्मानम कदा पश्चेयम इसी कामना तो इस मंत्र में मृडिकम मृडिकम जो शब्द आया उसी को खोल दिया सुख रूपम सुख रूपी सुख जो है पर सुख स्वरूप परमात्मा है और इसी को आगे खोल दिया उसी शब्द को लाते हुए आनंदमय और वरुण की दृष्टि से कहा वर्णीयम जो वर्ण के योग्य है वरणीय कौन होता है जो श्रेष्ठ होता है वही तो वरणीय होता है वर कौन होता है किसको वर्ण करते हैं हम श्रेष्ठ का ही वर्ण करते हैं अब ठीक है हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें से श्रेष्ठ का करते हैं भले इच्छा और कुछ हो लेकिन अन्य उपलब्ध ही नहीं है तो क्या करें तो हम जो उपलब्ध है उसमें अच्छे से अच्छे का चयन करते हैं सभी चीजों के अंदर चाहे सब्जी लेने जाओ चाहे फल लेने जाओ चाहे कपड़ा लेने जाओ हाँ, अपने धन का भी तो ध्यान रहता है अपनी सामर्थ्य धन के अनुरूप हम अच्छे से अच्छा टेलीविजन लेंगे अच्छे से अच्छी कार खरीदेंगे अच्छे से अच्छा घर खरीदेंगे सामर्थ्य के अनुरूप जो हमारे अंतर्गत आ रहा है कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई अच्छा है उसको छोड़ के कहेंगे नहीं ये थोड़ा कम अच्छा इसको मैं ले लू ऐसा कभी भी नहीं करेगा जी स्वभावी नहीं है उसका तो वर्णीय वो परमात्मा वर्णीय इसलिए है वरुण इसलिए है क्योंकि वो श्रेष्ठ है वर्णियम ब्रह्मत्मानम कदा पश्चेयम मैं उसको कब देखू कब उसका ज्ञान प्राप्त कर लू कब उसका साक्षात्कार मेरे को हो जाए ये उसके अंदर तड़प है इति कामना ये कामना है ब्रह्म प्राप्ते ब्रह्म दर्शन से चम विधिय थे तो ये का, ब्रह्म प्राप्ति की ब्रह्म दर्शन की कामना यहाँ इस मंत्र में स्पष्ट ही कही गई है तो जीव ब्रह्म की प्राप्ति की कामना वाला है ब्रह्म में कामना नहीं है वो परिपूर्ण है ये भी स्पष्ट किया गया है तो इसलिए जब काम शब्द का प्रयोग होगा तो वो जीव के लिए ही लागू होगा और जीव में कामना है तो वो आनंदमय नहीं है ये स्पष्ट पता लगता है तो केवल परमात्मा ही आनंदमय है और इस विषय में चर्चा कर रहे हैं जीव भ्रम आनंदमय नहीं है ब्रह्म ही आनंदमय है तो भूमिका बनाई जीवो न आनंदमय है अत्र अपरोहेतु, एक और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं क्या है उन्नीसवा सूत्र अस्विन अस्त तदयोगम शास्त्री अस्विन इसमें अस्य इसका तद योगम तादात्म्य का शास्त्री उपदेश किया जाता है अब अस्विन अस्य ये तो सर्वनाम है इनसे किस किसका ग्रहण होगा भाष्यकार स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं तो अस्विन मतलब तो परमात्मा में अस्य मतलब अस्थ्य जीवात्मा नीवात्मा का तदयोगम तादात्म्य का शास्त्र कथन करता है कि आत्मा उसमें तदाकार हो जाए उस जैसा हो जाए जैसे लोहा अग्नि में जाने पर लाल हो जाए ऐसा तदाकार हो जाए देखिए अयम देखिये अयमअपीच न जीवा आनंदमय यत ये भी एक हेतु है कि जीव आनंदमय नहीं है यत क्योंकि क्योंकि अस्विन अस्य तद शास्ति शास्त्री अब भाषे में देखिए अस्मिन को ये खोल रहे हैं अस्विन आनंदमय ब्रह्मत्मी इस सरनाम का प्रयोग होगा आनंदमय परमात्मा में आप अस्य शब्द को खोल रहे हैं अस्य जीवस्य। जीव का तदयोगम सूत्र में जो तदयोग शब्द है उसको खोला इन्होंने तादात्म्यम तादात्म्य और फिर तादात्म्य शब्द को भी और स्पष्ट किया तादात्म्य संबंधम तादात्म्य के संबंध को तादात्म्य मतलब वैसा ही हो जाना उस जैसा उस स्वरूप वाला हो जाना इसको तादात्म्य कहते हैं तो तदयोगम अर्थात तादात्म्य तादात्म्य का मतलब तादात्म्य संबंधम शास्त्री सूत्र में जो शास्त्री शब्द है इसको खोला शास्त्रम उपदेशती शास्त्र इसका उपदेश करता है शासन करता है बताता है सूत्रार्थ हुआ तद्यथा करके उदाहरण दे रहे हैं आगे यदा ही एव एश एतस्मिन् तस्मिन अदृश्य अनिरुक्ते अनिलये अभयम प्रतिष्ठां विंदते अथ सो अभयम गो भवती इत उपनिषद उसी प्रसंग के साथ का जुड़ा हुआ वचन दे रहे हैं कि यदा ही एव एश है जब यह है यह ऐश है मतलब ये आत्मा के लिए है जीवात्मा के लिए ए तस्मिन इसमें ये इससे भिन्न है ऐसा से भिन्न है इसमें किसी और में कौन है ये परमात्मा के लिए ये तस्मिन कौन से अदृश्य जो कि अदृश्य है दिखाई नहीं देता है परमात्मा और अनात्मे जो आत्मस्वरूप नहीं है अनात्मय शब्द आया इसके लिए भी विचारणीय बात होती है परमात्मा आत्मा नहीं है अनात्मय कह दिया गया, गया, गया? जड़ है वो नहीं अनात्मे का यह अर्थ नहीं है इस आत्मा से भिन्न जो है जीव आत्मा से जो है एक अर्थ दूसरा आत्मा शब्द से समनस्क शरीर का भी ग्रहण किया जाता है यानी मन सहित शरीर आत्मशब्द ही ना समनस्कम शरीरमते आयुर्वेद में कई जगह आता है तो ये अनात्मय कहा गया इसका मतलब है कि वो मन और शरीर से रहित है प्रकृति से निर्मित मन और शरीर से वो रहित है यह अनात्मय का अर्थ है अब य्यू हम देखने लगेंगे तो बोले वो आत्मा नहीं है नी परमात्मा के आत्मत्व का चेतनत्व का यहां खंडन किया जा रहा है निषेध किया जा रहा है ऐसा अर्थ नहीं लेंगे क्योंकि सब जगह उसके चेतनत्व का कथन किया गया है तो यहां इस शब्द का अर्थ शरीर मन और शरीर से वो रहित है ऐसा हम और तो मन और शरीर से युक्त हैं हमारे से भिन्नता कही जा रही है उससे भिन्न है और इसमें शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया है जस्मात अदृश्यम तस्मात अनात्म्यम ये जो पीछे कहा ये तस्मिन अदृश्य अनात्मय तो बोले चूंकि वो अदृश्य है इसलिए वो अनात्म्य है अब अनात्मय के लिए अलग से नहीं खोला लेकिन चूंकि वो अदृश्य है इसलिए अनात्म्य है अर्थात जो दृश्य होता है वो आत्मय होता है तो दृश्य कौन होता है शरीर प्रकृति से बनी हुई चीजें दृश्य होती है तो परो, परोक्ष रूप से हम वही पहुंचेंगे लेकिन इसको इन्होंने हेतु के रूप में कहा अदृश्य है और चूंकि वो अदृश्य है इसलिए वो अनात्म्य है आगे कहा अनिरुक्ते, जिसका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता जिसको उक्त नहीं कर सकते हो, जिसका कथन नहीं कर सकते अब यूं तो कथन करते हैं परमात्मा का वर्णन करते ही है वेद भी करते हैं उपनिषद करते हैं हम लोग भी बोलते रहते हैं लेकिन फिर भी अनिरुक्ते कहा गया कि उसको कहा नहीं जा सकता मतलब पूरा पूरा नहीं कहा जा सकता उसके पूरे वर्णन को हम कर ही नहीं सकते ये अनिरुक्त अकथनीय है अनिलय जो निलय से घर से रहित है आधार से रहित है निलयम लिखते हैं ना घरों के आगे कई बार शांति निलयम ऐसे ऐसे निलयम घर के लिए आधार आश्रय जो होता है तो परमात्मा आधार से रहित है परमात्मा आधार से रहित है निराधार है प्रशंसा निंदा प्रशंसा निंदा कई बार हम किसी व्यक्ति को कहते हैं इसका तो कोई आधार ही नहीं है ऐसे ही फांकता रहता है बिना प्रमाण के यूं ही बोलता रहता है कोई आधार ही नहीं है ना कोई धन संपत्ति है ना कोई परिवार है कोई पीछे बैक ही नहीं बैकग्राउंड ही नहीं है उसका कोई नींव ही नहीं है इसके बस यूं ही है वो एक अलग अर्थ है हमारा आधार जैसे भूमि है भूमि का आधार सूर्य आदि है परमात्मा है हमारा सबका आधार परमात्मा है तो हा आधार वाला नहीं है हमारा तो आधार है जिसका आधार होता है जिसको आधार की अपेक्षा होती है वो अल्पजय अल्पशक्तिमान होता है तो परमात्मा को कोई आधार नहीं है इसका मतलब है उसको आधार की कोई अपेक्षा ही नहीं है परमात्मा को अपेक्षा ही नहीं है आधार की अपेक्षा इसलिए यहां पर कहा गया अनिलयम अनिलये अभयम जो अभय है भय से रहित रहते अनुकते अभयम् प्रतिष्ठां विन्दते वो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है कौन ऐसा ये आत्मा जिसमें अधिष्ठा को प्राप्त होता है सो अभयम जो इस परमात्मा में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है वह अभय हो जाता है तो दो अलग अलग चीजें हैं तो अब आगे कहते हैं ये इसकी स्पष्टता के लिए न ही यस्मिन कश्चित योगम प्राप्त स एव भवती न ही यस्मिन। यस्मिन मतलब जिसमें जिसमें मतलब ब्रह्मणी ब्रह्म में जिस ब्रह्म में कश्चित कोई यस्मिन मतलब जिसमें कोई योग को प्राप्त होता है सव न भवती वो वही नहीं होता है ना को यहां पर ले लेंगे जिसमें कोई योग को प्राप्त होता है वो वही नहीं होता है यहां यस्मिन का मतलब ब्रह्मणी कश्चित मतलब जीव हो गया तो ब्रह्म में जीव योग को प्राप्त हो रहा है तो जीव ब्रह्म ही नहीं होता है लोक में भी ऐसा ही होता है उदाहरण आगे देंगे किन्तु तद भिन्नतया एव उपदेशा संभव उससे यदि भिन्न होता है तभी योग का कथन होता है कि ये इससे जुड़ गया ये इससे मिल गया लोक का उदाहरण दे रहे हैं लोके दुग्धे जलम योगम आप दूध में जल योग को प्राप्त होता है यानी दूध में जल को मिलाया गया तो दुग्धा जन्म स्वरूप तस्तु भिन्नम एव अस्ति। तो जल दूध से भिन्न स्वरूप वाला होता है जहां जहां योग कथन किया जाता है तो दोनों भिन्न होंगे द्वैत तो होगा ही भिन्नता तो होगी ही ऐसे ही परमात्मा में जब ये योग को प्राप्त हो रहा है तो जीव उससे भिन्न है वेद हेतु बहुशो ब्रह्मत्मी जीव योग विधानम प्रदर्शित वेद में परमात्मा में जीव के योग का कथन मिलन का कथन बहुत जगह कहा गया है उदाहरण दिया वो मंत्र पहले भी आया है परित्य भूतानि परित्य लोकान उसके अंतिम भाग को दिया आत्मना आत्मनात्मानम अभिसंविवेशा आत्मा के द्वारा आत्मा में वो अभिनिवेश हो जाता है सन्निवेश हो जाता है प्रविष्ट हो जाता है तो आत्मा दूसरी आत्मा यानी परमात्मा के अंदर प्रविष्ट होता है और कदानु अंतर भुवानी पीछे जो मंत्र आया था वो समय कब आएगा जब मैं वरुण के अंदर हो जाऊंगा तो ये भी योग को बताता है इस योग से पता लगता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न है एक नहीं है हो गया यहां तक आगे देखिए तो ये आनंदमय वाला प्रसंग समाप्त हो गया उससे संबंधित जो चर्चा थी परमात्मा आनंदमय तो कौन है अन्य कोई आनंदमय हो सकता है नहीं हो सकता है आनंदमय में, में विकार अर्थ है या प्राचुर्य अर्थ है शब्द प्रमाण से युक्तियां देते हुए दोनों की भिन्नता और जीव भी आनंदमय है या नहीं है ये एक प्रसंग यहां पर समाप्त किया है विवेचना होगी यही मीमांसा है उत्तर मीमांसा है विवेचना चलती है इसमें ये है या नहीं है और कैसे निर्णय किया वहीं आसपास के वाक्यों को देख के वहां के शब्दों को देख करके प्रसंग को देख के ये निर्णय किया जाता है कि यहां यही अर्थ है दूसरा नहीं हो सकता इसलिए कभी भी एक टुकड़ा उठा करके कोई बात करे कि देखो यहां ये कहा गया है उसके प्रसंग को मूल को देखना चाहिए वो देखेंगे वो वहां क्या है कहता है सिद्धांत विरुद्ध कुछ भी दिख रहा हो तो उस मूल में जाकर के देख लेना चाहिए उसके आगे पीछे का वर्णन हमें पता लग जाएगा भ्रांति नहीं रहेगी आगे देखिये बीसवें सूत्र की भूमिका में लिखते हैं ब्रह्मणी प्रयुज्य माना नाम के शांचित निर्णय क्रियते अब परमात्मा में परमात्मा के विषय में या परमात्मा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे कुछ संदिग्ध पदों का शब्दों का निर्णय यहां पर किया जा रहा है तो शब्द तो आया है तो परमात्मा के लिए आया या और किसी के लिए आया ये यहां पर विवेचना चलेगी और ये अधिकतर शब्द कहां से आएंगे ये उपनिषदों वाले आएंगे जो कि मीमांसा की दृष्टि से कथन होता है तो शब्द उठा रहे हैं अंत है शब्द सूत्र है अंत तदर्मोपदेशात अंत ये जो शब्द है ये परमात्मा का वाचक है क्यों तदर्मोपदेशात उसके परमात्मा के धर्मों का वहां पर उपदेश यानी कथन होने से परमात्मा के जो धर्म हैं गुण हैं उनका वहां पर प्रसंग में कथन होने से सिद्ध होता है कि यह अंत शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है अंत शब्द परमात्मा के लिए है तद धर्मोपदेश उसके धर्म का उपदेश होने से भाष्य देखिये कुछ इत अध्यात्मक ग्रंथे अंत शब्द प्रयुज्यते कुछ अध्यात्म ग्रंथों में अंत ये शब्द प्रयोग किया जाता है सो so, अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा अभिधीय थे वहां पर अंत का मतलब अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा का कथन किया जा रहा है कुतः किस कारण से माना ये आपने निश्चय कैसे किया तत् तो धर्मोपदेशात तस् ब्रह्मण तस् ब्रह्मण धर्म उपदेशात उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश होने से उपदेशात्को खोला वर्णनात् वर्णन किए जाने से इस सूत्रार्थ हो गया अब उदाहरण देखे समझाने तथा जैसे कि अथ य एशो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्य श्मश्रुर आप्रणखात सर्व एवं सुवर्ण ये छंदों के उपनिषद में वचन आया था कि ये जो आदित्य के अंदर वो जो सूर्य है इसमें जो हिरण्यवय पुरुष दिखाई दे रहा है स्वर्णिम पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके सोने जैसे तो शमश्रू है और सोने जैसे ही बाल हैं सुनहरे बाल हैं मूछे हैं और नक से लेकर के पैर के नक से लेकर के पूरा का पूरा वो सोने जैसा है तस् यथा कप्याम जैसे कि कपी का यानी बंदर का मुख होता है लाल ऐसा लाल मुख के बंदर भी होते हैं कपी के आज आस, से मुख के समान जिसका मुख है पुण्डरी के समान है एवं अक्षिनी इति अधिदेवतम इसी प्रकार से आंख के अंदर ये अधिदेवता अर्थ पूरा किया था वहां पर एक और क्या कहा था अथा अध्यात्मम अब अध्यात्म का कहते हुए यानी शरीर में कहते हुए कहा अथा यह एशो अंतरअक्षिणी पुरुषो दृश्य जो ये आंख के अंदर पुरुष दिखाई दे रहा है दूसरे के अंदर तस्त्य तदैव रूपम यदअमुष्य रूपम इसका भी वही रूप है जो उसका रूप है उस सूर्य का सूर्य में जो अंत पुरुष है उसका भी वही रूप है जो यहाँ का है यह भी कथन कर दिया गया तो अधिदेवत और अध्यात्म दोनों का कथन किया अब इसकी विवेचना कर रहे हैं अत्र उभयत्र अधिदेवत अध्यात्म अधिदेविक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों में प्रकरण प्रकरणों में आदित्य अंत पुरुष आदित्य में जो अंत पुरुष है अंत शब्द आ गया पुरुष का विशेषण बता दिया अंत पुरुष और अक्षिनी अंत पुरुष और आंख के आंख के अंदर जो पुरुष है ये अंत पुरुष है निर्दिष्ट जो निर्दिष्ट किया गया स न कश्चित जीव है ये कोई जीव नहीं है किंतु ब्रह्मात्मा अस्थि ये तो परमात्मा का कथन किया जा रहा है कैसे पता लगा यथ क्योंकि तत्व प्रकरण ब्रह्मणों ही धर्म प्रतिपाद्य क्योंकि वहां पर उस प्रकरण में परमात्मा के ही धर्म वहां आसपास में कहे गए हैं यथा जैसे कि की सऐष सर्वेभ्य पापम्य उदित वो सब पापों से ऊपर उठा हुआ है अब सब पापों से ऊपर कौन उठा हुआ है वो परमात्मा पे ही घटेगा जीवात्माओं पे घटेगा नहीं स एशा ये चैतस्मात अरवांचो लोका तेषाम चेष्टे मनुष्य कामान चैती स एशा वो जो वही है जो ये के लिए कहा गया ये चर्वांचो लोका जो इसके अलग बाहर के लोक है उनमें तेषाम चे उनका वो नियंत्रण करता है नियंत्रण करने वाला है वो लोगों का और मनुष्य कामना और मनुष्य की कामनाओं को भी वो पूर्ण, पूर्ण करने वाला है उनका स्वामी है तो वो कौन हो सकता है ये जो धर्म हुआ ये जीवात्मा पे तो घटेगा नहीं ये परमात्मा पे ही घटेगा अत्र तस् अंत पुरुष सर्व पाप पृथकम उस अंतह पुरुष के सब पापों का पृथक को और सर्वलोक स्वामित्व सब लोगों के स्वामित्व को और मनुष्य काम स्वामित्व का सब मनुष्यों की कामनाओं के स्वामित्व को यद वर्ण्य थे जो वर्णन किया जा रहा है तदित्थम वर्णनम ब्रह्मत्मा एव वर्णनम अस्ति वो परमात्मा का ही ब्रह्मात्मा का ही धर्म का वर्णन गुणों का वर्णन हो सकता है तस्माद अंत शब्द ब्रह्म भी शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण होता है तत्केवलम तत्केवलम तो आलंक, आलंकारिकम एव वर्णन विजयम वहां जो विभिन्न मश्रू और दाढ़ी और ये सब चीजें लाल रंग की या तो हिरण्य में कही गई वो केवल आलंकारिक वर्णन समझना चाहिए जो लक्षण कहे गए दूसरे उनसे सिद्ध होता है कि ये परमात्मा का ही है तो अंत शब्द परमात्मा के लिए यहां कथन किया गया है तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणाम ओम ओम ओम सभी को साधारण विवाद है ओके